इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद स्वरूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है उसे सुनो एक समय की बात है देवर्षि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुव लोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे इतने ही में भद्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुंचे जहां नारद जी स्नान कर रहे थे फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे जहाँ बालू का फैली हुई थी बैठ गए और अनेकों पुण्यात्माओं देवर्षियों तथा महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे अभी दोनों एकाग्र होकर वार्तालाप कर ही रहे थे इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ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 सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस समय विमान से उतरकर इंद्र और नारदी के पास आई इंद्र भी नारदी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा देवी तुम कौन हो कहा से आती हो और कहा जा रही हो लक्ष्मी जी बोली इंद्र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 स्थिति थीति सिद्धि समृद्धि स्वाहा स्वधा नियति तथा स्मृति हूँ धर्मशील पुरुषों के देश में नगर में और घर में मेरा निवास है मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ नित्य धर्माचरण करने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ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 वे दानी थे किंतु तो किसी की निंदा नहीं करते थे ईर्ष्या छोड़कर स्त्री पुत्र और मंत्री आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे उनमें अमरस और लाभ ना नहीं थी सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे सब में सरलता सुदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था सब अपने भृतियों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले कृतज्ञ तथा मधुरभाषी थे वे सबका समुचित रूप से समान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 रात के आधे भाग में ही सोते थे दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे कृपण अनाथ वृद्ध दुर्बल रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे व्याकुल विषाक्रस्त उद्विग्न भयभीत रोगी दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्त्र लूट गया हो उस मनुष्य को सदा धार बधाया करते थे धर्म का ही आचरण करते थे एक दूसरे की जान नहीं लेते थे कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुर्जनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित रहते थे पितरों देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग मिलाते थे सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे चतुरता सरलता उत्साह अहंकार ही परम सौ क्षमा सत्य दान तप पवित्रता दया कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे निद्रा आलस्य अप्रसन्नता दोष दृष्टि अविवेक असंतोष विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश करने पाते थे इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानुओं के पास मैं शुष्ट काल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूं मैंने देखा दैत्यो में धर्म नहीं रह गया है क्रोध के वशीभूत हो गए हैं जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष बैठ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 उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में में भी भी द्वेष हैं। हैं, अब उनके हाँ संतानें होने लगी किसी पवित्रता नहीं रह गई है। वेदता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारिणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं। क्रीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं कितने ही दानों पूर्वकाल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में ही दिख हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं उनमें जो व्यापारी है वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का भी विचार रखते हैं शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं बहु अपने सास ससुर के सामने ही ही नौकरों पर पर चलाती हैं, पत्नी पति शासन करती और उसका नाम ले लेकर पुकारती हैं, जिन्हें और मित्र समझा जाता था वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छीन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेषव उसकी खिल्लिया उड़ाने उड़ाते हैं सबके सब, सब कृतघ् नास्तिक आपाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए हैं जो चीज नहीं खानी चाहिए वह भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं इसीलिए अब उनके वदन पर वह पहले का सा तेज नहीं रहा देवेंद्र जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू किया कर दिया है तब से मैंने यह निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं तुम मुझे स्वीकार करो जहां मैं रहूंगी वहां आशा श्रद्धा धृति शांति विजेती क्षमा सन, तथा जया ये आठ देवियां भी मेरे साथ निवास करेंगी इन आठों में जया ही सबसे प्रधान है मेरे साथ ये सभी देवियां असुरो को त्याग कर तुम्हारे पास आई है देवताओं का मन धर्म में लगा होता है इसीलिए अब हम लोग इन्हीं के जहां निवास करेंगे लक्ष्मी देवी के उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया उस समय शीतल सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए सम्पूर्ण देवता उपस्थित हो गए तत्पश्चात इंद्र महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के सांस स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के सुभागम की प्रशंसा की पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी देवताओं की ध्वध भी बिना ही बज उठी संपूर्ण दिशाएं निर्मल और श्री संपन्न दिखाई देने लगी लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी कोई भी धर्मवार से विचलित नहीं होता था पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खाने प्रकट हो गई मनुष्य देवता किन्नर यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई वे सदा प्रसन्न रहने लगे गौ में दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी जो लोग इंद्रादि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठ कर पाठ करते हैं धन के इच्छुक हों तु उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है पूर्वश्रेष्ठ तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानुओं के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो